गीता दो, गीता का सार श्लोक सार्लोक से आगे कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदयद स्वामी श्री स्क संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम अज्ञान ज्ञाजनशलाकुर्मी तस्म श्री गुर नम भगवान ने गुरु का गुरु की भूमिका स्वीकार कर लिया और तुरंत ही क्या किया गुरु की भूमिका स्वीकार करके डाटा दर्जन गुरु का कार्य है डांटना तो डाट दिया लड़ रहे हो थोड़। भगवान ने लॉजिक बताया कि तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे कोई विद्वान हो लेकिन विद्वान जैसा काम नहीं करते कोई विद्वान व्यक्ति शरीर के ऊपर शोक नहीं करता है चाहे वो जीवित हो जीवी तो, चाहे मृत ये यह यहाँ पे बताया है फिर अभी उसको समझा रहे हैं भगवान कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ नेवाह जातु न नम ने जनाधिपाह न भविष्या सर्वे वैमत परम तो भगवान कह रहे हैं कि न तो एवं अहम न मैं अहम जातु नसम जातु मतलब होता है नाशम मतलब नाश तुम्हें भी कभी समाप्त नहीं होता न तू एव हम जातु नासम ना समाप्त नहीं होते खत्म नहीं होते न त्वम न इमे जनाधिपा और न ही ये सब जो जनाधिपति जन के अधिपति है यानी कि ये सब राजा इत्यादि जो भी है जनाधिपा ये सब लोग भी समाप्त नहीं है होते हैं न अम जातु नसम ना, जा, जा, ना, ना जातु नसम नई में जनाधिप जंतु नातु एक वो ते उपयोग होता है जनाधि जातु, जना जातु तो ही नासम तो ना। जातु हो गया जन जातु तो रहे रहे कुछ अच्छा तुम तो एक ही चीज है शायद न चेब न भविष्या और भविष्य में भी हमारा नाश नहीं होगा सर्वे वे मतः परम इसलिए हम सब परम है बोल क्या बोलना बोलना बोलो बोलो क्या क्या बोल इसका गलत मतलब तो भी लिखा सकते हैं तो हमारा हमारा नहीं होता हम सब परम हैं हम कैसे सब परम है मतलब हमारा नाश नहीं होता है इटर नित्य है हमारा कभी जन्म नहीं हुआ कभी मृत्यु नहीं होती है ता हम भगवान और हम है। हम समान, है? है ना। समान का है सामान है हम भी नाश नहीं होते वो भी हाँ तो क्या हुआ आप भी मनुष्य बल... आप भी मनुष्य हो बलराम भी मनुष्य है भगवान नहीं देखिये लॉजिक क्या है आपका लॉजिक था कि क्योंकि एक गुण कॉमन चीज मिल रहा है इसलिए दोनों एक ही है सब कुछ मिल गया तो उस प्रकार से तो फिर आप बलराम रक्षक अनिकेत सब लोग मनुष्य ही है मैं बोलूंगा रक्षक मनुष्य है अनिकेत मनुष्य है बलराम मनुष्य है मनमोहन मनुष्य है हम सब मनुष्य हैं। तो हम सब एक है? अलग है ना? मनुष्य होते हुए भी अलग है उसी प्रकार से सर्वे व्यमत परम हम सब परम है इसका अर्थ है कि सब है तो एक कहाँ से हुए तभी तो सब बोला जाएगा ना यदि एक ही है तो फिर सब कहा से बोला जाएगा <laughs> सर्वे वतः परम बहुवचन में है आती है तात्पर्य में तो इसलिए ये श्लोक तो मायावाद खंडन करने वाला है मायावाद स्थापन करने वाला नहीं गलत मत मायावाद क्या है कि परम अवस्था में परम सत्य की अवस्था में कुछ दो है ही नहीं सब कुछ एक ही है कोई अलग भिन्नता है ही नहीं एक ही वस्तु है बस ब्रह्म बाघ खत्म तो यहाँ पे शब्द उपयोग हुआ है वो बहुवचन में हुआ है हम सब परम है तो यदि सब परम है परम अवस्था में सब है तो इसका अर्थ क्या हुआ अलग अलग हुआ, अलग -अलग हुआ? <laughs> नहीं तो फिर सर्वे सर्व का उपयोग नहीं होगा ना पानी जैसे पानी को लो घड़े में पानी है कुएं में पानी है ग्लास में पानी है हमारे शरीर में पानी है तो सब पानी ही पानी है लेकिन वो सब पानी अलग है ना अलग अलग जगह पे वो अलग बात है तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे ऐसा कभी हुआ नहीं कि ये कोई नहीं था और तुम नहीं थे और मैं नहीं था हम सब हैं अभी भी ये पहले भी ये सब थे तुम पहले भी थे अभी भी हो तो ऐसा कैसे होगा बा, बाद में आप नहीं हो बाद में भी आप हो तो ये एक तर्क भगवान रख रहे हैं यहाँ पे जो आगे भी उसको दूसरे वाले श्लोक में भी उसी तर्क को रखेंगे इसको समझाते हुए देही नौश्मेह कौमारम यवनम जना त्या तथा देहांतर प्राप्ति धीरज शत्रुनुम इस तर्क को हमने काफी बार चर्चा कर लिया है कि बचपन में भी हम थे अभी भी हम हैं बुढ़ापे में भी हम होंगे मृत्यु के उपरांत भी हम समाप्त नहीं होंगे क्योंकि अब तक यदि समाप्त नहीं हुए तो बाद में क्यों समाप्त होंगे ये तर्क है यही तर्क यहाँ पर रख रहे हैं भगवान दो दो श्लोक में मिला करके प्रभुपद इसको समझाते इस श्लोक के प्रवचन में कि अभी मई मही महीना आएगा तो मई मही महीने में क्या होगा आम गर्मी होगी कि नहीं होगी होगी कि ठंडी पड़ेगी गर्मी होगी कैसे आपको पता हर साल हर बार होती है हर साल होती है सही 1990 में भी मई महीने में गर्मी थी 2000 हजार के साल में भी मई महीने में गर्मी थी 2001 में भी मई महीने में गर्मी थी दो हजार में भी मई महीने में गर्मी थी दो हजार में भी मई महीने में गर्मी थी सोलह में सत्रह में अठारह में उन्नीस में मई महीने में गर्मी थी तो 20 में भी मई महीने में गर्मी ही होगी और फिर ये भी कह सकते हैं कि 2021 के मई महीने में भी गर्मी होगी और 22 में भी होगी सही तो ये भगवान कह रहे हैं यहाँ पे पहले भी तुम थे अभी भी हो तो बाद में कैसे समाप्त हो जाएगा बाद में भी रहोगे और केवल तुम नहीं सब तो ये लॉजिक दे रहे उसको नेक्स्ट श्लोक में एक्सप्लेन करना है कि जैसे इस देह में हम बचपन से लेके देह बदलता रहता है लेकिन हम तो वहीं के वहीं हैं। देह वही है देह बदलता, मरते।, मरते नहीं है नहीं, समाप्त नहीं होते हैं देह समाप्त होता है बदल गया ना लेकिन आप नहीं बदले आप तो इसका अर्थ है कि देह के समाप्त होने पर भी आप समाप्त नहीं हुए तो बाद में भी आप समाप्त जब शरीर समाप्त हो जाएगा ये मृत्यु जब होगी तब भी आपका अस्तित्व रहेगा जबकि अब तक आपका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है तो बाद में क्यों अस्तित्व समाप्त हो जाएगा ये आत्मा का अस्तित्व है इस विषय का श्लोक था अब यहाँ पे मायावादी लोग कहते हैं कि अभी हम सब अलग अलग हैं, लेकिन मुक्ति होने पे कुछ अलग रहता नहीं हम एक हो जाते हैं ब्रह्म ही हो जाते हैं, निराकार निर्विशेष। <laughs> अभी मैं एक लॉजिक रखता हूँ ये जो भगवान ने लॉजिक रखा है उसके जवाब जी में। फिर हम सब एक हो जाते फिर जब इधर जब कुछ होता है अलग-अलग तो कैसे नहीं नहीं वो कुछ है है ही नहीं। ये सब, तो सब केवल एक ब्रह्मा है। ब्रह्मा ही एक एक सत्य बाकी सब मिथ्या हम बाद में हो जाएंगे एक ही है हम हमको पता नहीं तो वो सब भ्रम है भी एक ही होते है तो... आपने बात करने के के के जरे थी थी नहीं इसीलिए तो भ्रम है आप बात कर रहे हो वही ब्रह्म है ये शब्द भी ब्रह्म ही है सब केवल निराकार कौन तो लोग बोल रहे शब्द मतलब तो सब ब्रह्म ही है वास्तव में तो भ्रम ही है आ तो मत करो विश्वास लेकिन वो विश्वास नहीं करके आपने उनके शब्दों पे विश्वास कर लिया क्योंकि सब कुछ भ्रम है तो ब्रह्म ही सत्य है तो अभी उनके शब्दों पे विश्वास नहीं करता आपने ही बाकी सब भ्रमिकल तो, तो, तो, तो आपने वो लॉजिक किया मैं वो हूँ ठीक है बहुत बढ़िया तो ये भी भ्रम है मैं बोल रहा हूँ वो भी भ्रम शब्द भी भ्रम है ना आपने मेरी बात मान ली ऑलरेडी आपने गलाओ मेरी गलाओ दीजी दीजी आपने मेरी बात मान ऑलरेडी आप आप आप कुछ कुछ शब्द शब्द इसलिए स्वीकार कर वो आपने बात स्वीकार कर ली ना मेरी उसको स्वीकार करके मैं इसके सामने कोर लॉजिक रख रहा हूँ बलराम जब आ, दो साल का था तब उसको मूछें थी आ, नहीं।, नहीं थी जब वो चार साल का था तब मूछें थी नहीं।, नहीं थी जब वो आठ साल का हुआ तब मूछें थी नहीं थी अभी वो बारह साल का हुआ तब मूछें थी नहीं थी अभी 16 साल का है तो मुझे है नहीं है नहीं है तो वो 25 साल का होगा तब भी उसकी मुझे और डाडी नहीं होगी ये लॉजिक है।, है तो भगवान दे रहा है। <laughs> यही लॉजिक दे रहा है ना पहले नहीं था, नहीं था अभी नहीं है तो बाद में कैसे होगा पर हो आत्मा... पहले आत्मा का विनाश नहीं था आत्मा का अस्तित्व था अभी भी तो बाद में नहीं होगा ऐसे ही पहले मुझे नहीं थी अभी मुझे है, नहीं है तो बाद में मुझे कैसे आएगी? तो तो तो वही भगवान का लॉजिक है ना, तो आ, है। योग ना, योग ना तो आ जाएगी, बाद में में में मुझे कैसे लॉजिक समझ आ रहा है? मैं आपका है, मैं आपका नहीं आई फिर उसके बाद आई सबकी ऐसे ही आती है, तो इसकी ऐसे ही आएगी। सही, सही है। क्या जैसे आपने बोला ना कि अभी शरीर नहीं है मतलब अभी बचपन में नहीं मरा बुरा शरीर नहीं आत्मा की तो तो रोज मर रहा है तो ये सही जवाब है कि, देखो, सब की देखो सबकी मुँह आ रही है ना तो उससे हमको पता चलता इसलिए भगवान केवल एक एक व्यक्ति का उदाहरण नहीं ले रहे वो अर्जुन को भी बताया अर्जुन का भी बता रहा है खुद का भी बता रहा है और सबका बता रहे सर्वे सर सब की सब का तो मेरे सामने बता तो तो रहा है उनके सामने ऐसा कौन क्या उनके सामने ऐसा कौन है सामने भगवान के सामने नहीं इसीलिए तो पॉइंट आया ना यहाँ पे कि भाई, हाँ भाई, हम सब परम हैं क्योंकि कभी किसी का नाश नहीं हुआ है हमने कभी देखा नहीं किसी व्यक्ति का नाश हो जाता है पूरा हम सब परम है ये यह पॉइंट यहाँ पे स्थापित करना है हैं आत्म, आत्मा को स्वीकार करके आत्मा को स्थापित करने के लिए नेक्स्ट श्लोक है लेकिन जो मायावादी की बात है तो मायावादी तो आत्मा को स्वीकार करते हैं तो आत्मा को कभी खत्म होते हमने तो देखा नहीं किसी का भी आत्मा तो, आत्मा तो वो लो, वो लो आत्मा मतलब तो व्यक्ति, व्यक्ति हमेशा रहती है और इंडिविजुअल इंडिविजुअल ये लॉजिकली समझा जाए तो फिर ये बोलते हैं ना कि पुनर्जन्म जैसे कुछ मतलब खत्म खत्म हो गई इसके बाद हमारा जन्म भी दिन बढ़ती की कभी तो एक दिन से दूसरा बन रहा है वो तो बढ़नी चाहिए घटनी क्यों चाहिए वो तो बढ़ेगी ना एक से दो तीन बनते है वो तो बढ़ेगी घटेगी मानते कौन तो आपने बोला ना कि आत्मा वो नहीं मरेगा जैसे है तो माया तो, हाँ। तो मतलब पहले मतलब अभी हमने बहुत पहले लगा पहले था उसके बाद अभी रहा, मतलब हमेशा अच्छा लगा इसीलिए तो वो बात आई ना कि हमने बहुत सारे खंभे देखे जो टूट जाते थोड़े समय बाद सही तो ये भी टूट जाएगा हमने आत्मा ऐसी नहीं देखी कोई भी जो टूट जाती है <laughs> आत्मा ऐसी नहीं देखी जो किसी में विलीन हो जाती है नहीं ये रहे तो है तो, नया तो कुछ आया तो उसके लिए नहीं बोल सकता किसका इसका क्या होगा अनुभव के बिना कि अनुभव के ऊपर भगवान अभी लॉजिक दे रहे हैं इसके सर्वे वर्म हम सब हमेशा इंडिविजुअल रहे इंडिविजुअल मतलब एक एक व्यक्तिगत व्यक्ति गत रहे हमेशा चाहे कुत्ते के शरीर में हो चाहे कहीं भी हमने जीवन देखा एक व्यक्तिगत रूप नहीं होता है कहीं ऐसा नहीं देखा कि एक दूसरा मिल गया तो इसलिए मायावाद गलत है उस प्रकार के तो पर कर रहे है। आत्मा को तो मानते ही लेकिन आत्मा सो परमात्मा आत्मा ही मिल जाएगी परमात्मा ही आत्मा है ब्रह्म ही आत्मा है वास्तव में ब्रह्म है आत्मा है ब्रह्मा सीधा। कोई अलग अलग आत्मा है नहीं है आत्मा है ब्रह्मा। वो तो, तो ब्रह्म में पड़ा है ब्रह्मा, इसलिए अलग अलग चीज दिखती है ब्रह्म और ब्रह्म और ब्रह्म एक ही जैसा है हम सब एक है तो अभी एक और तर्क दे सकते है उसमें मायावादी कि जो ब्रह्म है वो एक ही है वो भ्रम में पड़ा है इसलिए अलग अलग अलग अलग दिख रहे हैं ये सब जो आप बोल रहे हो कि होना दि पहा ये सब अलग अलग दिख रहे हैं अभी लेकिन वास्तव में वो सब एक हो जाएंगे क्योंकि वो लोग अभी भ्रम में है माया में है यहाँ बोल सकते है कि क्या बोलते हैं बद्ध अवस्था में है इसलिए अलग अलग इंडिविजुअलिटी दिख रही है लेकिन मुक्त अवस्था में तो इंडिविजुअलिटी नहीं है फिर फिर वो फिर सर्वे मत मतलब सब बाद में भी रहेंगे इंडिविजुअल तो जब तक वो सर्वे व्याम मत मतलब जब तक आ, जब तक वो इस भौतिक जगत में है या जब तक वो भ्रम में है जब तक ब्रह्म भ्रम में है तब तक अलग अलग चीज दिखती जैसे ही वो ब्रह्म मुक्त हो जाता है तो अलग नहीं दिखता है हाँ पर इसमें तो पास पास मतलब तो तो बहुत पास तो भगवान क्या कहते हैं कि हम ऐसा कभी नहीं हम खत्म कभी हो। वो जो सब शब्द है तो वो इस बद्ध अवस्था के लिए ही है क्योंकि मुक्त अवस्था में तो समय इटर है समय मतलब समय है ही नहीं ऐसा कैसा सब कुछ नित्य ही है मतलब। तो इसलिए मुक्त एक पॉइंट ये आता है कि बद्ध अवस्था जब है ब्रह्म की जब ब्रह्म ब्रह्म में है तो उसको ये भ्रम दिखता है बाकी तो एक ही है एक होने की बात नहीं वो एक है ही ऑलरेडी इसलिए वो हम मुक्त अवस्था की बात कर रहे हैं यहाँ पे भगवान बद्ध अवस्था की बात तो कहते तो भगवान भी तो कह रहे हैं कि मैं यहाँ तो पे, तो पे भगवान बुद्ध अवस्था की बात कर रहे हैं उसमें ये अलग अलग सही बात की वो तो हमेशा से ये अलग अलग आत्माएं रही हाँ पर भगवान तो अवस्था की हम लोग ब्रह्म की बात कर रहे हो मुक्तावस्था की बात है इसलिए मुक्त अवस्था में एक नहीं होता अलग अलग, अलग आत्माएं नहीं होती अब भगवान ऐसा हो जाए अब तो भगवान ऐसा हो जाए पर अब तो ब्रह्म का हाँ तो ब्रह्म है भगवान ब्रह्म का ही एक विकार है भगवान जिसको आप बोलते हैं, जिसकी आप पूजा करते हो ब्रह्म का सत्व गुण का विकार है और जब ब्रह्म सत्व गुण का शरीर लेकर के आता है ब्रह्म में पड़ता है उस प्रकार से लेकिन सत्व गुण के ब्रह्म में तो उसको भगवान कृष्ण राम इत्यादि रूप मिलता है पर फिर वही वही ब्रह्म आगे कहते हैं की मेरे से ब्रह्म निकलता है वही ब्रह्म आगे कहते भगवान श्री कृष्ण के वो ब्रह्म शब्द का ब्रह्म नहीं है निराग का वो ब्रह्मा जी है वो तो प्रभुपाद ने लिख दिया वो ब्रह्मा है श्लोक में भी तो हाँ तो वो ब्रह्म शब्द तो ब्रह्मा जी के लिए दोनों ही मायावादी लोगों को ब्रह्म शब्द ब्रह्मा जी के लिए भी उपयोग होता है उसका वो कह हाँ पर भगवान कहते है ना कि मैं भी शनिमा की कभी नहीं रहा तो भगवान, भगवान, भगवान, भगवान तो, तो, तो भगवान में है ही नहीं उन्होंने भगवदगीता की माने थे वो मायावती भगवदगीता की अभी तो भगवारा के भगवान अभी तो बोला कि भगवान है हाँ भगवान थोड़ी मिल जाएंगे सही लॉजिक है मुझे पता है और <laughs> तो सही लॉजिक है तो ये जो बात आती है मुक्त अवस्था में तो सब तो ठीक है तो मुक्त अवस्था में तो फिर कृष्ण भी मुक्त अवस्था में है ना वो बोल रहे हैं तो वो तो अपना भी मैं भी हमेशा परम हूँ मैं भी अलग से रहता हूँ ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे तो जवाब है कि नहीं कृष्ण भी कहा मुक्त अवस्था में वो भी में बद्ध अवस्था में क्योंकि ब्रह्म बद्ध होकर के यहाँ पे आए हैं ओके वो बद्ध अवस्था में तो फिर वो जो बोलते हैं उसकी बात क्यों स्वीकार करते वो जो भी कुछ बोल रहे तो गीता को कमेंट्री क्यों लिख रहे हैं तो मानते वो यदि में है भगवान श्री कृष्ण तो फिर भगवदगीता के को कॉमेंट्री क्यों लिख रहे तो फिर भगवदगीता को स्वीकार मत करो लोग ऐसा बोले की नहीं हाँ लेकिन उनको बद्ध होना पड़ा ना बोलने के लिए तो उसमें त्रुटि होगी ना भगवत गीता देने के लिए ब्रह्म को विकार में आना विकार में आना पड़ा ना एक शरीर लेकर के आना पड़ा शरीर में तो उसमें त्रुटि होगी ना मतलब हो हो हो गलती होगी नाव्य हूँ दिव्य शरीर किसका दिव्य शरीर जैसा कुछ होता नहीं है भौतिक शरीर होता है ब्रह्म होता है बस दिव्य शरीर कहाँ है, तो है। शास्त्र में दिव्य दिव्य शरीर शरीर अगर होता तो और चला देते माया यदि <laughs> मायावादी बोलते दिव्य शरीर होता तो तो हम जीत गए <laughs> यदि इसका उत्तर वो ऐसा देते एक दिव्य शरीर होता तो हम जीत गए क्योंकि इसका उत्तर एक ही संभव है कि यदि भगवान का शरीर भौतिक जगत से परे है आध्यात्मिक है भौतिक विकार से नहीं बना हुआ तभी तभी वो ऐसा ज्ञान दे सकते हैं जो तीनों गुणों से परे अन्य था नहीं इसलिए आप भगवदगीता पे कमेंट्री बंद कर दो यदि यहाँ पे भगवान अपना वो बता रहे हैं कि मैं भी कभी खत्म नहीं है, तो आप कहते तो नहीं ये तो भगवान क्योंकि ब्रह्मा वो सत्व गुण का विकार लेके आया है इसलिए शरीर भौतिक है तो इसलिए वो समाप्त तो नहीं होते है ऐसा यदि आप बोल रहे हैं तो फिर वो भौतिक शरीर तो फिर उनकी भगवदगी द्वारा दी गई भगवदगीता को मानने की क्या जरूरत है वो ऐसे बोलेगी नहीं हम बवीचा को मानते मतलब मानते मानते हैं हैं जैसे हम इंग्लिश की किताब को ठीक है तो फिर हम आपको क्यों माने आप जो बोल रहे हो उसको आप भी थी? तो बोले मत आप भी वैसे ही हो आपकी जो फिलोसफी वो भी फिर वैसी ही होगी ना आप जो तर्क रख रहे हो जो भी फिलोसफी रख रहे हो उसका आधार क्या आपका मन तो क्यों मानू वही चीज होगी वो नहीं, नहीं ना, मतलब नहीं लेकिन हम मान नहीं सकते ना उसको कोई नहीं मान सकता ना उसको वो तो उनके आपने ये स्थापित कर दिया कि वो तो उनकी अपनी बनाई हुई फिलोसोफी है जैसे कृष्ण अप्रमाणिक वो भी अप्रमाणित होगा उनके अप्रमाणित यदि आप कृष्णा में नहीं मान सकते तो हम आपने क्यूँ माने नहीं है तो ये तर्क है उसका कि भगवान अपना इंडिविजुअलिटी बता रहे हैं अपना व्यक्ति में व्यक्ति की तरह हूँ और हमेशा रहता हूँ ये भी बता रहे हैं और वो यदि मुक्त अवस्था में नहीं है वो बद्ध अवस्था की बात कर रहे हैं तो फिर भगवदगीता स्वीकार नहीं की जानी चाहिए वो क्यों करते हो ये पॉइंट आया और दूसरी बात अभी अभी ग्यारहवें श्लोक में ही तो शरीर का जो विचार था उसको उड़ा तो भी वापस भगवान शरीर का विचार स्थापित करेंगे और इसके बाद वाले श्लोक शारीरिक जो विचार था शरीर हाँ। के आधार पर गतासू वो तो ग्यारहवें श्लोक में उसको मूर्ख बोला जो इसका विचार करते इस पर हाँ। और बारहवें श्लोक में वो भगवान शरीर का विचार देंगे उसके आधार पर स्थापित करेंगे काम सब परम भौतिक शरीर के आधार पर पहले ग्यारहवें श्लोक में मूर्ख बोला जो शरीर के आधार पर विचार करते हैं क्या सही है क्या गलत है और बारहवें श्लोक में भगवान शरीर का आधार स्थापित करेंगे कि देखो हम सब शरीर के हिसाब से सब परम है भौतिक अस्तित्व को हटाया पहले की भौतिक अस्तित्व का जो विचार करते वो पंडित नहीं है और फिर भगवान वही विचार वापस स्थापित करेंगे देखो भौतिक अस्तित्व के अनुसार हम सब परम है ये भी पर उपास रख रहे तात्पर्य में तो इसलिए फिर प्रभुपाद कठोपनिषद से श्लोक कोड करते नित्यो नित्याम चेतन चेतना नाम एक बहुनाम धाविक तो ये श्रुति है कठोपनिषद और उसने बताते हैं कि जो नित्य है बहुत सारे नित्य है एक नहीं नित्यो नित्यानाम नित्या नाम मतलब नि, बहुत सारे नित्यों में तो वहाँ पे बहुवचन उपयोग क्या जैसे यहाँ पे सर्वे उपयोग किया है वहाँ पे भी बहुवचन उपयोग मतलब नित्य के विषय में जब आप बात कर रहे हो उसमें बहुवचन उपयोग कर रहे हो मतलब नित्य एक ब्रह्म ही नहीं है केवल बहुत सारे नित्य है और चेतना क्षेत्र वो जो चेतना से जो पूर्ण है भौतिक पदार्थ चेतना से पूर्ण नहीं होता है तो चेतना से पूर्ण आध्यात्मिक पदार्थ ही होता है तो जो चेतना से पूर्ण है वो भी बहुत सारे है चेतना नाम लेकिन उसमें से एक परम है नित्य नित्या नाम बहुत सारे नित्यों में से एक नित्य बहुत सारे चेतनों में से एक चेतन बहुत एक को बहु नाम बहु, बहुत सारे ये जो है उसमें से मतलब आध्यात्मिक अवस्था में बहुत सारे आध्यात्मिक आत्माएं हैं और उनमें से एक परम है वो है भगवान ये स्थापित हो जाएंगे ये शुद्धि इस तरह से मायावाद का खंडन करता है ये श्लोक के देंगे। का भी था था। तो, क्या है ब्रह्मांड ब्रह्मांड भ्रमित भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपाय पाए भक्ति लता बीच मतलब क्या है इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते ऊपर से नीचे ब्रह्मा से लेके कीट तक अलग अलग योनियों में घूमते घूमते कोई एक भाग्यवान जीव होता है जिसके ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा होती है तो उसको भक्ति का बीज प्राप्त होता है ऐसे के ना क्या, आगे। आगे। आगे। नहीं नहीं नहीं नहीं। कि प्रचार करें ग्राम में मेरा बेटा है नगर आदि चेतन भागवत ये की ये एशिया यूरोपी शब्द सबके लिए लागू किया जा सकता है पहले कम से कम भारत में प्रचार कर करिए नहीं करिए धीरे धीरे भगवान की तो इच्छा है की केवल पृथ्वी नहीं तीनों भुवन में चौदह भुवन में चौदह में पृथ्वी ना ना, में, में तो, यदि बड़ी भी पृथ्वी ले तो उसमें भूमंडल चौदह भुवन थोड़ी ना वो तो एक भुवन हुआ आठ भुवन ना एक भुवन वो तो एक भुवन हुआ भू भू लोग उसको बोलते फिर भूअल लोक है फिर स्वर लोक है फिर सत्य फिर महार सपा सत्य और उसके बाद नीचे के साथ लोग तला तला तला तला तला भुवन नाम बिना कि यार चौदह भुवन माजे सब जगह प्रचार होगा भगवान और ज्यादा प्रसन्न होंगे लेकिन तो जो प्लेट है ना और भारत वर्ष को भी पृथ्वी बोल रहे तो वही तो मैं कह रहा हूँ पूरा बात चल रही है आप इतना है। इतने पे कर दिया तो भी खुश हो जाएंगे पृथ्वी पे तो कर दिया फिर तो भी करेंगे पृथ्वी पृथ्वी ने शासन किया था वो है ना तो ब्रह्मा इसीलिए <laughs> हाँ, <laughs> इस भूमंडल तो को भी कहते ले के थी नहीं बहुत बड़ा स्टॉक स्टॉक है भगवान तो। ने <laughs> है तो तो। भगवान ने पैदा किया क्रिएट किया हाँ। हम क्रिएट नहीं कर सकते हमको लाना पड़ता है <laughs> लाना पड़ता हम एक जगह से मिट्टी ला के लाते दूसरी जगह खड्डा होना है एक तो जगह ही है एक जगह खो तो एक जगह चाहिए मिट्टी दूसरी जगह गड्ढा हो जाएगा <laughs> एक जगह सुख चाहिए दूसरी दुख हो जाएगा के लिए अरे काम है की गलत भाई खड्डा भरना तो पहाड़ तोड़ो ना गड्ढा क्यों घर में पहाड़ ना बड़ी जगह हो गया पहाड़ का पहाड़ने तो का तात्पर्य है कि भौतिक जगत में कुछ भी चाहिए तो कुछ देना पड़ता है क्योंकि हम कुछ क्रिएट नहीं कर सकते तो इसका इसका कि कि कुछ कुछ देना है इसका मतलब कि कुछ चाहिए है। इसका एक जगह से दूसरी जगह ही चीज जाती है तीन चार में से एक करता इधर गया तो इधर तीन हो गए किसको इधर जाना है तो इधर तीन होना ही हो गए ये भौतिक जगत का नियम है सुख चाहिए तो उसके पीछे दुख लेना ही पड़ता है नहीं नहीं नहीं हो इसलिए हम क्रिएट नहीं कर सकते तो आत्मा नहीं हम केवल एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते इसलिए भगवान को साइड में रख दिया वैज्ञानिकों ने उनका चिंता नहीं की तो इसलिए उनका नियम आया जिसको अल्बर्ट आइंस्टीन का लॉ ऑफ ऑफ एनर्जी कहते हैं मतलब ऊर्जा ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना तो खत्म की जा सकती है वो बस एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित की जा सकती है उसको बोलते हैं ऊर्जा खत्म हो जाएगी ना देखिए लाइट जलाई तो लाइट जलाई जल की खत्म हो गई लेकिन वो जो प्रकाश है हाँ. वो दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित हो खत्म हो गया प्रकाश बंद हो गया प्रकाश बंद हो गया वो प्रकाश है एनर्जी ना, भे? वो एक प्रकार की ऊर्जा है हाँ. तो ऊर्जा तो ऊर्जा ही है वो प्रकाश के रूप में यूज ही नहीं करी तो वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई क्या खत्म हो गई अलग अलग रूप होते ना उसमें थोड़ी जो ऊर्जा थी उसका थोड़ा भाग गर्मी में परिवर्तित हो गया उसका भाग लाइट लाइट ट्यूबलाइट भी है तो उसमें जो गर्मी देती है वो हाँ, जो छू के देखो भाई हाँ, तो वो सब गर्मी तो में थोड़ा गर्मी में परिवर्तित हो जाता है थोड़ा वो आपको इधर नहीं दिख रही है लेकिन वो कहीं और चलेगी जाती होता। जाती है एक चीज के अंदर तो वो ज्यादा गर्मी में परिवर्तन क्योंकि जा नहीं पा रही है तो वो गर्मी में ज्यादा परिवर्तित हो बंद करके देखो तभी तो ये तभी तभी तभी गरम होती। ये ऊर्जा के डब्बे तो के अंदर टॉर्च को चालू करके बंद कर देंगे तो क्या होगा तो उसमें जितनी ऊर्जा होगी उसके अनुसार गर्मी में अंतर होगा और फिर ये डब्बा गर्म हो गया तो वो गर्मी डब्बे के अंदर से हवा में तो जा ही रही तो क्या काम आई? काम आया कि नहीं आया ऊर्जा तो है ना काम में लानी तो ला पॉइंट ये है की ऊर्जा एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होती है खत्म नहीं होती है कभी न तो कभी उत्पन्न होती है वो, वो जो लाइट आपने जलाई वो भी एक जो आ, इलेक्ट्रिकल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको क्या इलेक्ट्रॉन्स मतलब विद्युतीय शक्ति जो है विद्युत शक्ति उसका परिवर्तन हुआ लाइट में लाइट कैसे जाते? और वो विद्युत शक्ति कहाँ से आई विद्युत शक्ति है वो उधर वो जो मैग्नेट घूम रहा है वो मैग्नेट की जो शक्ति थी उसमें से आई वो मैग्नेट की शक्ति कहाँ से आई मतलब तो वो जो पानी, पानी या कुछ भी डालकर उसको घुमा रहे हैं तो घुमाने की शक्ति जो थी वो शक्ति उसमें के। तो वो जो शक्ति है हो रही है घुमाने की शक्ति वो इधर से होकर के इधर आई और लाइट की तरह जल रही है हम जितना नहीं आप केवल खाने से ही शक्ति नहीं ले रहे दूसरी बहुत सारी जगह से शक्ति ले रहे ठीक है चलो तो क्यूँकी भगवान को साइड में रख दिया तो इसलिए फिर उनके पास कोई बनाने वाला नहीं बचा क्रिएटर नहीं बचा। और डिस्ट्रॉयर भी नहीं बचा तो जो है उसको मेंटेन करो बस इसलिए एक में से दूसरे में परिवर्तन नहीं होगा और कुछ नहीं होगा लेकिन भगवान है तो क्रिएट होता है तब डिस्ट्रॉय तो क्या आ, वो सही है जब भगवान को साइड में हटा देखिए हाँ। तो। फिर उनको गेहूं और ये सब खाना है <laughs> भगवान की सब चीज लेनी है सूर्य का प्रकाश लेकर के उससे ऊर्जा मस्त ले लेना है मिल रहा है वो सब करना है लेकिन वो जहाँ से आ रहा है वो नहीं मानना है कृतज्ञ का इसलिए प्रभुपात बोले नभुपात बोले सब साइंटिस्टों को एक काम खेती में लगाओ कुछ अपना उगाएंगे तो सही वो कुछ इकोनोमिकली कुछ नहीं दे रहे हैं और बैठे बैठे खा रहे हैं और फिर एसी टीजे लेके आ रहे हैं उस करोड़ों का खर्चा करते तो उसकी जगह वो लोग यदि खेती करेंगे तो कुछ कम से कम कुछ तो लाभ मिलेगा <स्थाँग nécessaire> करोड़ों का माल खा जाते उपाद की जागवगी